ईश्वर का ब्रश डियोनोर लेखक का नोट वो दाओजी छह नवासी से सात सौ शायद चीन के सबसे बड़े चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं और उन्हें तांग राजवंश के दौरान चित्रकला का ऋषि कहा जाता था उन्होंने पेंटिंग्स में गतिशीलता चित्रित करने की अवधारणा पेश की उनके बनाए चित्रों में लोगों के स्कॉफ उड़ते थे वस्त्र झूलते थे और बाल हवा में उड़ते थे उस समय कैलिग्राफी को कला का उच्चतम रूप माना जाता था लेकिन वू दाऊजी ने लगभग अकेले ही पेंटिंग देखने का तरीका बदला उनके समकालीनों ने कविताओं और निबंधों में उनकी बहुत प्रशंसा की लेकिन उनके बारे में बहुत कम लिखा गया वो दाऊजी ने चंगान के आसपास के मठों महलों और मंदिरों की दीवारों पर भित्ति चित्र बनाए जो तांग राजवंश की राजवंश की पश्चिमी राजधानी है और वर्तमान में जियान है उन्होंने लगभग तीन सौ चित्र बनाए और सौ से अधिक स्क्रॉल तैयार किए अब उनका कोई भी चित्र सुरक्षित नहीं बचा है। वो जी के जीवन और कार्य की एक कल्पित जीवनी, मैंने कविताओं और और निबंधों के अनुवाद तांग मुलायम ने अपने हाथ में ब्रश देखा और मुलायम को महसूस किया उन्हें उससे गुदगुदी हुई अपने ब्रश को भिगो उनके कठोर बूढ़े भिक्षु शिक्षक ने आदेश दिया दाऊजी ने ब्रश को पानी की एक छोटी तस्त्री में भिगोया उन्होंने अपनी सांस रोक कर रखी अपनी श्या पीसो भिक्षु ने आदेश दिया जब शिक्षक ने उन्हें दिखाया तो दाऊजी का ध्यान कहीं और था अब उन्होंने दूसरे बच्चों को देखा और जितना संभव हो सका उनकी नकल की उन्होंने एक सपाट पत्थर पर पानी की कुछ बूंदे डाली और फिर श्या की टिकिया को एक तरह से रगड़ा उन्हें पत्थरों के बीच काले आंसू दिखाई दिए सीधे बैठो भिक्षु ने आग्रह किया दाऊजी उठ बैठे अपने ब्रश को अपनी नाक के सामने पकड़ो भिक्षु ने कहा दाऊजी ने अपने गर्दन को आगे बढ़ाया ताकि उसका सिर उसके ब्रश के ऊपर चंद्रमा की तरह तैरता रहे। फिर उन्होंने अपनी नाक सीधी करके देखा धीरे दबाओ उनके शिक्षक ने कहा उन्होंने क्लास को दिखाया कि कैसे एक बाएं से दाएं की श्रोक से वो चीनी में एक संख्या को पुराने कछुए के खोल पर बना सकते बना सकते थे कैलिग्राफी कला में सर्व, सबसे सर्वोच्च है उन्होंने जारी रखा धीरे धीरे सुंदर श्रोक में अन्य संख्याएं लिखना वो तुम्हारे चरित्र को प्रकट करेंगे अगर तुम इसे अच्छी तरह करोगे तो तुम अपने परिवार के लिए बहुत सम्मान लाओगे दाऊद जी के ब्रश की नोक से कुछ कीड़े रंगते हुए निकले वो हाफने लगा वो क्या है भिक्षु टीचर ने पूछा कीड़े दाऊजी ने कहा कीड़े फिर उसकी कलाईम में एक झटके के साथ एक सीधी रेखा उसके ब्रश से बाहर निकली फिर वो मुड़ी और नीचे गिर गई मुझे कैलीग्राफी बहुत पसंद है उसने कहा यह कैलीग्राफी नहीं है भिक्षु ने भरते वे कहा प्रत्येक तो दिन के ब्रश से कुछ नया और आश्चर्य काहू जी ने फिर से कोशिश की इस बार उसके ब्रश से घास का एक तिनका बाहर आया दूसरे बच्चे उसे हंसते चिढ़ाते रहे तुम्हें और कठिन प्रयास करना चाहिए भिक्षु ने कहा एकाग्रता ने दाऊजी के शरीर को एक तंग छोटे पंखे में बदल दिया फिर उसकी कलाई में एक झटके के साथ एक सीधी रेखा उसके ब्रश से बाहर निकली फिर वो मुड़ी और नीचे गिर गई मैं मुझे कैलीग्राफी बहुत पसंद है उसने कहा यह कैलीग्राफी नहीं है भिच्छू ने आ भरते हुए कहा प्रत्येक दिन दाऊजी के ब्रश से कुछ नया और आश्चर्यचकित करने वाला बाहर निकलता था उसकी सीधी रेखाएं पेड़ों की टहनियों में बढ़ जाती थी उसके बनाए कुछ हुक मछली पकड़ते थे उसकी बनाई बिंदियां आंखें बन जाती थी और कभी शुअर और बंदर भी उसके श्रोक से बनी घोड़े की पूछ उड़ान भरती थी लड़का हर जगह दीवारों पर चित्र बनाता था मंदिरों चाय की दुकानों और रेशम के बाजार में यहां तक कि उसने अपने शहर की बड़ी दीवार पर भी धावा बोला नाचते फूल फ्लाइंग बुद्ध जो आकाश में उड़ रहे थे उनके चारों ओर बादल छाए थे जो कोई उन्हें देखता दांतों तले उंगली दबाता अति सुंदर एक महिला ने कुर्सी पर बैठे हुए कहा वो हमारे लिए एक तोहफा है एक नन ने सिर झुकाते हुए कहा वो एक उड़ती आश्न है पतंग वाले लड़के ने कहा वास्तव में दाऊजी इतनी तेजी से पेंटिंग करते थे कि उनकी आस्तीनें उड़ान में फैले पंखों की तरह लगती थी फिर प्रशंसकों ने उस चित्रकार के सामने सिक्के डालने शुरू किए लोग उन्हें फ्लाइंग स्लीव्स उड़ती आस्तीन बुलाते थे लोग उन्हें दान में चावल फल यहाँ तक कि कभी कभी एक मुर्गी भी भेंट करते थे फिर दाओ तुरंत उस सब सामान को लेकर मठ में भागते और गरीबों को खाना खिलाते उससे भिक्षु बहुत प्रसन्न होते हर दिन दाऊजी अपने दिल की बातें चित्रित करते थे अक्सर उनकी एक आँख खुली होती और दूसरी आँख कोई सपना देख रही होती वो दिन भर चित्र बनाते रहते सुबह या शाम का उन्हें कोई भान नहीं रहता वो बैठे हैं या खड़े हैं इसका भी उन्हें कोई ध्यान नहीं रहता था धीरे धीरे मौसम भी दाऊजी ने जितने ज्यादा चित्र बनाए उन्हें उतना ही अच्छा लगा फिर एक दिन उन्होंने एक इतनी उत्कृष्ट और नाजुक तितली का चित्र बनाया कि वो उसे घूरते ही रह गए उससे अपनी नजर नहीं हटा सके जितनी देर उन्होंने उसे खूरा और तितली उतनी ही वास्तविक दिखाई थी फिर जब हवा चली तो तितली का एक पंख हिला बस थोड़ा सा अरे वाह दाऊ ने कहा वो उसके और करीब चुके, फिर अचानक तितली उड़ गई और किसी जलते हुए कागज की तरह हवा में तैरने लगी। अरे चित्रकार चिल्लाया, मैंने केवल उसका चित्र बनाने की सिर्फ कल्पना ही की होगी पर वास्तव में वहाँ एक असली तितली उतरी होगी जल्दी से दाऊजी ने एक और तितली पेंट की इस बार वो उस तितली का नाम जानते थे एम्पर लेपर्ड लेसविंग तितली के पंख दोपहर की रोशनी में जगमगा उठे लड़के ने पलक झपकाई तितली ने आंख मारी इससे पहले कि दाऊद अपनी खूबसूरत रचना पर अपना हाथ रख सके वो उड़कर बहुत दूर चली गई वापस लौट कर तो को भिक्षुओं को बताने के लिए दौड़े लेकिन जब तक वो वापिस लौटे तब तक ऊट भी जा चुका था मेरे चित्रित ऊंट इतने वास्तविक है कि वे चल सकते हैं उसने अपने काम की पढ़ाई की भिक्षुओं ने अपना सिर हिलाया मन करने की तुलना में पेंट करना बेहतर है उनमें से एक ने कहा उस दिन दाऊजी को भेंट में कोई भी चावल या पैसे नहीं मिले महान शहर की दीवार नंगी थी पर अब लोग दाऊजी के ब्रश को ईटों पर चलते हुए सुन सकते थे फिर दाऊजी रो पड़े दाऊजी के बनाए पंखी उड़ते थे उनके घोड़े पहाड़ों पर सरपट दौड़ते थे यहां तक कि उनकी गाड़ियां सड़क पर दौड़ती थी और सीधे शहर से बाहर चली जाती थी वो कुछ पेंट करते थे वो सब गायब हो जाता था फिर दाऊजी रो पड़े उनके सभी प्रशंसक भी गायब हो गए बच्चों को छोड़कर उसका कबूतर ने, चिरप चिरप। ने हर जगह दाऊजी का पीछा किया गरीब और फटेहाल उन भिखारी बच्चों ने दाऊजी के चारों ओर से चारों ओर से घेरे रखा जिससे कोई उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाए जब वो पेंड करते थे तो अपनी भूख प्यास बिलकुल फूल जाते थे फिर वर्ष बीतते गए प्रशंसकों की भीड़ बढ़ती गई पुराने बच्चे अब अपने बच्चों को दाऊजी के काम का चमत्कार दिखाने लगे अच्छा मंदिर के केंद्रीय गुंबद में जब दाऊजी ने भगवान बुद्ध का प्रभामंडल चित्रित किया तो लोग उसे कर लोग गए अंदर हॉल में दाऊजी ने पांच ड्रैगन चित्रित किए जिनके कवच उड़ते हुए दिखे शहर भर के मंदिरों में उनकी कल्पना की पहाड़ियों में से झरने बहते थे आह किसी ने कहा यह आदमी कोई साधारण चित्रकार नहीं है उसके पास देवताओं का ब्रश है एक दिन बादशाह खुद आया सजीव ड्रैगन्स को देखकर उसने अपनी तलवार खींच ली वो फूलों को झुक कर लगा उसने झरने के जल से पानी पिया मास्टर वो दाऊजी सम्राट ने आखिर में कहा मैं आपको महल की एक पूरी दीवार दूंगा जिस पर आप एक भव्य कृति चित्रित करे कोई भी उसे तब तक नहीं देखेगा जब तक वो पूरी नहीं होगी दाऊजी के लिए सबसे बड़ा सम्मान था उन्होंने बादशाह को झुककर कर सलाम किया लेकिन उसे महान कृति को बनाने में कई साल लग गए जब तक भित्ति चित्र समाप्त हुआ तब तक महान कलाकार पूरे हो चुके थे अंत में शाही अनावरण समारोह शुरू हुआ 700 सौ वाद्यंत्रों के एक ऑर्केस्ट्रा ने संगीत बजाया जब चिलमन को खींचा गया तो पहाड़ों ने आकाश में छेद किया बांस हिलने लगे पक्षियों ने उड़ान भरी घोड़े सरपट दौड़े नौ चीजें निहारने के लिए थी पेंटिंग ताजागिरी बर्फ की तरह शानदार थी भीड़ शांत हो गई सम्राट ने झुककर अभिवादन किया चांद रो पड़ा चंद्रमा के चांदी के आंसू में भीगते हुए और इससे पहले की कोई आगे बढ़ता देवताओं के ब्रश वाला आदमी अपनी बनाई पेंटिंग में खुद सीधे चला गया और गायब हो गया की वदंती है कि वो दाओजी कभी नहीं मरे वह केवल अपनी अंतिम पेंटिंग में विलीन हो गए एक भित्ति चित्र में जो सम्राट जोन जोंग द्वारा कमीशन किया गया था वो दाओजी के लापता होने वाले साल के बारे में भी लोगों के अलग अलग अनुमान हैं। लोगों का यह भी कहना है कि वो दाओजी ने मौत को धोखा दिया